कौन बना रहा है अभी शिविर में पाचक बना रहे करता कौन है वो है आद्य खाने योग्य अन्न को बनाने वाले वो हैं और हम कौन हैं हम भी खाते हैं हम खा लेते हैं ना हमने तो किया ही नहीं है बनाया ही नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं ना जो बनाए वही खाए जो करता है वही भोगे ऐसा तो नियम नहीं होता दूसरे बनाते और इतने लोग खा रहे हैं तो अकर्तुर करता न होते हुए भी फल का भोग होता है जैसे अन्ना तो ये लोक में भी देखा जाता है तो आत्मा के साथ भी घटेगा भले ही आत्मा में क्रियाएं नहीं हो रही हैं स्वयं में लेकिन फिर भी वो भोग तो भोगता है भोगता तो ये स्वीकार कर ही रहे उसको अगला सूत्र देखिए दूसरी दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं बोलेंगे अविवेक आत्वा तुह फलावग बोले अथवा अविवेक अविवेक से तत्सिद्ध है उस कर्तृत्व की सिद्धि हो जाती है विवेक नहीं है तो वो आत्मा अपने को ही कर्म करने वाला समझेगा कि मैं ही कर रहा हूं मेरे में ही क्रिया हो रही है ऐसा समझेगा तो अविवेक से कर्तृत्व की सिद्धि हो जाती है और कर्तू फलागा फलावगम और जो करता है उसको फल मिलता ही है यदि आपको ये कहना हो कि फल भोग रहा है तो वो करता होगा ही तो ठीक है एक दृष्टि से लोक व्यवहार में करता उसी को कहा जाएगा जो चेतनात्मा है अविवेक से जब अविवेक की स्थिति रहेगी तो वो करने वाला स्वयं को समझेगा कि मैं ही कर रहा हूं मेरे में ही क्रिया हो रही है ये मान के चलेगा तो ठीक है वो अपने को करता भी मान रहा है और साथ में भोग भी भोग रहा है तो कर्ता और भोगता उस दृष्टि से एक हो गए लेकिन वैसे आत्मा में क्रिया नहीं हो रही है फिर भी फल तो उसको मिलता है इसलिए ये नियम नहीं है कि जिसने क्रिया की है उसी को फल मिले जिसने भोग, भोजन पकाने के लिए बेलन चलाया है और पलटा चलाया है वो ही खाए ये कोई नियम नहीं है दूसरे भी खाते हैं ऐसे आत्मा भी भोगता है तो कर्तव और भोगतृत्व आत्मा का ही भोक्तृत्व है और आत्मा का ही कर्तृत्व है एक तो संयोग की दृष्टि से अविवेक की दृष्टि से और दूसरा चेतनता की दृष्टि से क्योंकि उसी की प्रेरणा से ये कार्य हो रहे हैं शरीर में इसलिए वही वो भोक्ता और कर्ता भी माना जाता है अगला सूत्र बोलेंगे नोभयम चवाख्याने जब तत्व हो जाता है विवेक हो जाता है तब नो भयम ये दोनों ही नहीं होते दोनों कौन कौन एक तो भोक्तृत्व भोग भी नहीं होता है और कर्तव्य यानी कर्तापन भी नहीं होता है जब विवेक हो जाता है तो ना तो कर्म होते यानी उसके कर्म कर्माशय में नहीं जाते और ना उसका भोक्तृत्व होता है ना वो संसार के पदार्थों को भोगता है जब तक अविवेक है तब तक कर्तृत्व रहेगा और कर्माशय में कर्म जाते रहेंगे और वो भोगता रहेगा तत्व का ख्यान हो जाए आख्यान हो जाए ज्ञान हो जाए स्पष्टता हो जाए विवेक हो जाए तो ना तो भाव रहेगा ना भाव रहेगा इन दोनों से वो छूट जाएगा मुक्त हो जाएगा तो नोभयम चवाख्यान तत्व ज्ञान होने पर ये दोनों नहीं रहते किन्हीं को पूछना है तो पूछिए बोले बोली, बोली। अच्छा नहीं आप बोलिए अचार्य जी ये बात तो सिद्ध हो गई कि हम जो भी काम करते हैं उसका आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है लेकिन जैसे शरीर में रोग लगते हैं शरीर भोगता है लेकिन हम अब ये बात कर रहे हैं कि चेतन भोगता है चेतन पर मतलब आत्मा तक जाकर सभी भोग समाप्त हो जाते हैं तो क्या ये सब जब दुख सुख सुख नहीं जो तो दुख आत्मा तक पहुंचते हैं तो उससे आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता है उससे वो कोई कमजोर होती है या कोई ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है उस पर ऐसा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो तो अपने स्वरूप में तो वैसे ही है तो फिर वो दुख कैसे बोलते है यदि मान लो एक व्यक्ति बड़ा जीवन में दुखी रहा है मेरा वाक्य पूरा हो जाए आपका प्रश्न आ गया मैं बोलता हूँ तो फिर जब मैं संकेत करूँ तभी बोलना चाहिए तो सुख और दुख आत्मा को होते हैं इसमें कोई दोहराए नहीं है दुख की स्थिति में वो प्रतिकूलता अनुभव करता है और जब दुखी होता है तो वो अपनी उन्नति नहीं कर सकता उस समय अलग स्थिति होती है ये ही बस भोग है वास्तव में आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता अपने आप में उसमें कोई दुर्बलता नहीं आती जैसा है वैसा ही रहता है लेकिन जिस समय वो दुखी होता है उस समय अपने इंद्रियों शरीर आदि के माध्यम से उन्नति नहीं कर सकता जो अंतकरण को पवित्र करना था वो नहीं कर सकता और जिस समय सुखी और प्रसन्न रहता है उस समय वो अपने इन कार्यो को कर सकता है जब रोग आ जाएगा तो योगी को भी बाधा होती है वो साधना नहीं कर सकता वो उपदेश नहीं कर सकता उसकी एकाग्रता वैसी नहीं रहेगी ईश्वर के प्रति भाव उसका कम हो जाता है स्तर गिर जाता है इसलिए शरीर में रोग आया है उसका प्रभाव हितकर और अहितकर इस रूप में आत्मा पे पड़ता है स्वस्थ होता है तो हितकर प्रभाव आता है आत्मा लेकिन उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है क्योंकि वो निरवय है वो नित्य पदार्थ है उसमें वो जो सदा नित्य ही रहेगा लेकिन सुख दुख के रूप में ही उस पर प्रभाव आता है और वो ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी आधार पर उसके राग और द्वेश बनते हैं धन्यवाद आचार्य जी ये एक से चार में कह दिया चिरावसानु भोग भोग तो पहुंचेगा चाहे वो योगी हो चाहे भोगी हो और इसमें सात में कह दिया तत्व का ज्ञान हो जाता तब भोग नहीं होता है विपरीतता लग रहा है यहां भोक्तृभाव एक तो होता है सामान्य ठीक है एक है कि जब विवेक हो गया किसी को अब वो मुक्ति में चला गया अब उसको ये सांसारिक भोग कुछ नहीं होंगे ना कर्तृत्व तो होगा ना भोक्तृत्व तो होगा और जो बद्धावस्था में भी जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है उसको विवेक हो गया लेकिन जीवन अभी चल रहा है तो जो कष्ट या सुख जो सांसारिक सुख दुख हैं, जैसा लौकिक व्यक्ति को होते हैं ऐसे तात्विक व्यक्ति को नहीं होंगे क्योंकि वो जो अपने पे आरोपित कर लेता है शरीर का नाश हो गया तो वो बहुत समझने लगता है जैसे मैं ही मर गया शरीर नष्ट होने वाला है तो मैं ही मर जाऊंगा ये जो वो सोचता है मेरी समाप्ति हो जाएगी उससे उसको बहुत दुख होता है अभी क्लेश लेकिन जो तत्व ज्ञानी है उसको पता है कि शरीर की हानि से जितनी हानि होती है बस उतना ही होगा मेरी हानि नहीं है मेरे को फिर जन्म मिल जाएगा मैं तो अजर अमर हूं अब वो उस तरह से दुखी नहीं होगा तो इस रूप में तो वो भोग हो भोग उसको नहीं होगा हाँ जो खाना पीना उपयोग है वो तो योगी भी करेगा उतना तो उसको भी होगा और नितान्त भोग से मुक्ति तो शरीर के छूटने पर ही होती है शरीर के रहते जो कुछ व्यवहारिक जितना होना है उतना तो उसको होता रहेगा ठीक है। जी आपने जो मतलब कर्म का जो फल है उसको भी भोग में लेंगे हाँ कर्म का फल भोग में आता है ना तो फिर स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि शांत कर्मों का फल अनंत नहीं हो सकता मुक्ति के विषय में तो यहाँ पर आपने मतलब भोक्तृत्व और कर्तव्य दोनों समाप्त हो जाते हैं आत्मा के कर्मों के वो समाप्ति पर जो भी यहाँ पर तो उस विषय में क्या ये भोक्तृत्व का मतलब है सांसारिक भोग मुक्ति में जो आनंद प्राप्त हो रहा है अगर आप उसको भी भोग कोटि में लेते हैं उसका निषेध नहीं है वो तो मुक्ति में तो आनंद भोगेगा ही दुख रहित स्थिति है सुख की आनंद की स्थिति है उसका निषेध नहीं है ये सांसारिक जो भोग हैं शरीर में रहते हुए वो उसके समाप्त हो जाते हैं जी मुक्ति का तो रहेगा बोलिए ये जो भोग हैं आपने कहा कि जो है बुक्त व्यक्ति भी जीवन मुक्त व्यक्ति है उस शरीर में रोग है तो। शरीर में रोग है तो उसको अपने कर्तव्य करने चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे अध्यात्म कर्म हो दोनों कर्म करने में तकलीफ होती है इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो रामकृष्ण परमन से थे उनको भविष्य हुई तकलीफ में और निकट में ही जो माताजी हैं उनकी परिचित पिछली बार आई थी सब रोज आ रहा उदाहरण उदाहरण नहीं, नहीं रखिए तो, केवल अच्छा। के अपनी बात रखिए आप कुछ तो, उनके है? भी चित में आ गया था कि ये भूख तो, खत्म हो रहे हैं आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न रखिए केवल अथवा यू बोलिए कि मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ अच्छा बोलिए तो पहले अपनी बात रखे फिर आखिर में एक लव स्कूल बोलिए बिना, तो, बिना उदाहरण के बोलिए आप बिना अच्छा बिना उदाहरण के बोलिए आप पहले मूल बात बोलिए ये चित्त आत्मा बीच में चिट्ठी क्या चीज है फिर से बोलिए चिट्ठी ता के आगे छोटी की मात्रा क्या के आगे जैसे चिटी शक्ति चिट्ठी चिटी शक्ति हाँ वो चिटी शक्ति अपरिणामिनी जो बात आती है योग दर्शन में तो वो चिटी शक्ति क्या ये सब सुख दुख वहां तक पहुंचने हाँ वो चिटी शक्ति चेतन को ही कहते हैं वो आत्मा ही है चिटी शक्ति चेतन आत्मा यानी जीवात्मा ही है और भोग वहां तक पहुंचते और कोई तो नो भयम तत्वाख्याने यहां तक का हमारा ये पाठ हो गया आगे फिर अगली कक्षा में देखेंगे प्रणव सांख्य दर्शन की 12वीं कक्षा पिछली कक्षा में अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के बारे में बताया था भोग की समाप्ति चेतन पर्यंत तो होती है चेतन पर समाप्ति हो जाती है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 नहीं मिलेगा वो समाप्त हो जाएंगे और मुक्ति में चला जाएगा तो नो भयमचर तत्वाख्या तो तत्वाख्यान तो होने पर ये दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये उसके नहीं रहते कुछ आचार्य जी कर्मों के विषय में एक प्रश्न एक शंका हो रही थी Intent? जैसे शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म अशुक्ल कृष्ण कर्म और दूसरा जो है दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा दूर रखिए थोड़ा शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म माइक दूर रखिए थोड़ा अशुक्ल कृष्ण और दूसरा सकाम और निष्काम कर्म तो सकाम निष्काम कर्म और ये तीनों इन दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा जैसे योगी अशुक्ल अकृष्ण कर्म अशुक्ल कृष्ण कर्म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 अब इसमें जो आप सकाम निष्काम का कह रहे हैं कह रही हैं, पूछ रही हैं, तो जो अशुक्ला कृष्ण कर्म है योगियों के वो निष्काम कर्म है और पहले के जो तीन है शुक्ल भी कृष्ण भी, भी और शुक्ल कृष्ण भी ये तीनों के तीनों सकाम के अंतर्गत हैं। तो योगी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकते हैं। नहीं कर पाते वास्तविकता से अगर हम पूरी शुद्धता से निष्कामता की बात करें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 आचार्य जी जो अपने प्रारब्ध के बारे में बताया जो पिछले संचित है वही प्रारब्ध के आधार पर जन्म हुआ है और अभी कहा कि संचित जो कर्म है जो वर्तमान जन्म में क्रियमान कर्म है वही संचित कहलाएंगे या पिछले भी संचित नष्ट हो जाएंगे उसके साथ दोनों कहलाते हैं देखिए संचित का मतलब है जो इकट्ठे हुए हुए हैं हमारा प्रारब्ध भी संचित में से ही निकलता है ये बात ठीक है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 जा रही है जी ऐसा सुनने में आता है कि जितने हम सुख भोगते हैं उतने ही हमारे पुण्य कटते हैं और जितने हम दुख भोगते हैं उतने ही हमारे पाप कटते हैं और मैं तो पुण्य और मैं पाप क्योंकि कर्म के अनित्य होने से ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं मतलब किसी ने नहीं कोई भी नहीं रहता तो इसमें आप थोड़ा सा हमें बताए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 उसके अनुसार हमें पल मिलते रहते हैं, ठीक है? इनको दीजिए। आचार्य जी आपने बताया कि निष्काम कर्म योगी ही कर सकता है तो जो आपने पहले भी बताया था कि मुक्ति की कामना से किए हुए कर्म निष्काम कर्म होते हैं तो योगी तो पहले से ही मुक्त है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 तो इसकी चर्चा अगले सूत्र में की है अगले दो सूत्रों में सूत्र बोलेंगे। आठवां सूत्र बोलेंगे अति अविषय हान, उपादानाभ्याम इंद्रियस्य। इंद्रिय का मतलब है ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान इंद्रियों इंद्र का विषयों अविषयों भी जो विषय होता है वो भी अविषय हो सकता है विषय का मतलब जैसे पांच ज्ञान हैं तो प्रत्येक का एक एक विषय है शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंध ये इसके विषय हो गए अब जिन द्रव्यों में ये पांच गुण हों एक दो तीन चार पांचों या एक दो कितने भी वो द्रव्य भी इंद्रियों के विषय कहलाते हैं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 तद यानी उस मूल प्रकृति की अनुपलब्धि क्यों होती है हम जानेन्द्रियों से क्यों नहीं जान पाते तो तो वो बहुत होती है वो होती उसका विभाजन होते होते होते होते होते सत्वरस्तम इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमें हमारे लिए उनका ग्रहण इंद्रियों से ज्ञानियों से संभव नहीं हो पाता है तो सौक्ष्म तद अनुपलब्धि तो जब इंद्रियों से हम उसको जान नहीं पाते हैं तो फिर क्यों मानते हैं उसको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 तीन सूत्रों में एक बात रखी कि नहीं को कुछ अस्पष्टता हो तो पूछिए जी ओम प्रणाम आचार्य जी तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो मूल प्रकृति है वो इंद्रियातीत है जिस तरह इंद्रियातीत और आत्मा इंद्रियातीत है ठीक है इंद्रियातीत मानते हैं उसको योगियों को प्रत्यक्ष हो सकता है वो आंतरिक प्रत्यक्ष में जाएगा फिर बिना इंद्रियों के या? बिना इंद्रियों के अंतकरण से हाँ ज्ञानियों से नहीं होगा अंतःकरण किसे कहेंगे बुद्धि बुद्धि मन तो बुद्धि भी तो एक तरह से ज्ञानेन्द्रियों से निषेध कर रहा हूँ ये जो निषेध कर रहे हैं ना यहाँ पर ये ज्ञानियों से नहीं पता लगेगा उसका आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा वो लीन वस्तु लब्धातिशय संबद्ध अध्यक्ष के अंदर बताए ना तो लीन वस्तुओ से मूल प्रकृति को भी लिया जाता है आंतरिक प्रत्यक्ष तो होगा संप्रजात समाधि में प्रत्यक्ष हो सकता है उसका लेकिन जैसा हमारे को होता है बाह्य इंद्रियों से यानी इंद्रियों से वो नहीं हो पाएगा इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है वो भी तो मन की सहायता से ही होता है ना भले ही मन की सहायता से होगा वो उसे मन ही कहेंगे इंद्रियां को जो हमें ज्ञान हुआ है और मन उसमें सहायक है सीधा मन तो कोई हमें देता नहीं ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो भी मन के माध्यम से होता है ये बात आपने कही आगे बोलिए इससे क्या तो जो ये कहा मन की सहायता से देख लेते हैं तो मात्र मन, मन किस मन कैसे किस सहायता से देखता था अपनी उसकी कोई स्वाभाविक क्षमता है सिर्फ बिना हाँ, इंद्रियों के भी मन, जी हाँ जी हाँ ये आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब ही है कि बाह्य प्रत्यक्ष जब हम ज्ञानियों से करते हैं तब भी मन की सहायता तो वहां भी रहती है आंतरिक प्रत्यक्ष का मतलब यही है कि उसमें बाह्य इंद्रियों की सहायता नहीं होती अंतकरण से ही सीधे जाना जा सकता है वो भी एक प्रक्रिया है वो समाधि आदि में होता है आंतरिक प्रत्यक्ष तो हो सकता है बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता धन्यवाद बोलिए आचार्य जी जैसे सूक्ष्म ध्वनि को तो हम सुन नहीं पाते लेकिन कोई ऐसी भी ध्वनि होती है कि तीव्र ध्वनि जिसको हम सुन ना पाए जी हाँ तीव्र ध्वनि भी हम नहीं सुन पाते बहुत तेज जब होती है ना तो कई बार आपने देखो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाए तो कान सुन न हो जाते हैं कुछ सुना ही नहीं देता है अच्छा ये जो ध्वनि का है आज के वैज्ञानिक जो बताते हैं तो 20 से लेके बीस हजार तक की जो तरंगे होती हैं 20 से कम की हमारा कान सामान्यतया नहीं सुन पाता है और 20 से ऊपर हजार से ऊपर की भी नहीं सुन पाता है ठीक है हमारी ये सीमा है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 मूल प्रकृति को सिद्धांति सिद्ध कर रहा है पीछे भी कई बार आया अभी भी अलग अलग तरीके से इस बात को बहुत जोर देकर के कहा जा रहा है कि मूल प्रकृति है उसका अस्तित्व है उसकी स्वतंत्र सत्ता है प्रकृति की वो जड़ प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है अद्वैत आपको नहीं मिलेगा यहां पर बिल्कुल भी कि केवल ब्रह्म है और ब्रह्म से ही प्रकृति बन गई और यह सब बन गया ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी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 वैसे पूर्व पक्षी की बात का खंडन पहले कर चुके हैं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वस्तु कार्य है तो उसका कारण शून्य नहीं हो सकता लेकिन यदि मान भी नहीं इसको अभ्युपगम वो बोलते हैं थोड़ी देर के लिए मानवी न तो कि हर वस्तु नष्ट होती है इसलिए शून्य है तो कहा तथापि एकतर दृष्टिया पूर्व पक्षी की दृष्टि से यदि प्रकृति शून्य भी है तो वो एक तरफा दृष्टि से ही है आधी दृष्टि से ही है तथापि एकतर दृष्टिया एक ही प, एक ही पहलू से है बस अन्यतर सिद्धे और लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति की सिद्धि मानी जाएगी दूसरी दृष्टि क्या है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 विरोध की आपत्ति आएगी क्या आएगी कि कार्य जगत में हमें यह संसार सुख दुख और मोहात्मक प्रतीत होता है सुख देता है दुख देता है और अच्छात्मक मोहात्मक होता है ये तीन हमको यहां दिखाई देते हैं तो जब ये तीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है इस, इस कार्य जगत का जो कारण है वो भी तीन प्रकार का होगा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 आचार्य जी इसमें फिर त्रिविद की त्रिविध के अतिरिक्त चार तरह की भी तो मानी जा सकती है प्रकृति या दो तरह की भी मानी जा सकती है उससे ज्यादा भी क्योंकि पूर्व पक्षी ने तो कुछ भी नहीं कहा है कि दो तरह की या तीन तरह की विविध कुछ भी कहो लेकिन अनेक गुण तो हमें दिखाई दे रहा है चार तरह की भी हो सकती है उससे मान लीजिए उसको सिद्ध करना होगा आपको ये तो तीन मानते हैं सुख दुख मोहात्मक इसलिए तीन मान रहे हैं सत्वर अस्तम चार होता है तो ठीक है नहीं इस सूत्र में ही लिखा है ना त्रिविद के विरोध की आपत्ति होगी तो जो विरोधी है वो तीन तरह का विरोध तो नहीं बता रहे ना। अच्छा वो चार मान रहेगा <laughs> बताओ चार मान ले तो भी तो भी इससे सिद्ध हो जाएगा कि प्रकृति तो है हाँ। अब तीन मानो चाहे दो मानो चाहे चार मानो उससे कोई नहीं है तो उनके विरोध को हम तीन अपने अनुसार मान के चल रहे अनुसार बोले क्योंकि ये तीन मानते हैं